महाभारत द्रोण पर्व पंचचद शमोध्याय अर्जुन का जयद्रथ पर आक्रमण कर्ण और दुर्योधन की बातचीत कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध और कर्ण की पराजय तथा सब योद्धाओं के साथ अर्जुन का घोर युद्ध वाच तदवस्थे हते श्रवसिको रवे यथा तस्वीरवी यूयद्यु तन्ममाचक्ष संजय धित्राट ने पूछा संजय उस अवस्था में कुरुवशी भूरी श्रभा के मारे जाने पर पुनः जिस प्रकार युद्ध हुआ वह मुझे बताओ संजय उच भूरिश्रवसी संक्रांति परलोकाय भारत वासुदेव महाबाहू अर्जुन समचूच दहा भारत बुरी त्रवा के परलोक गावी हो जाने पर महाबाहु अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण को प्रेरित करते हुए कहा चोदयास्वान्स कृष्ण जथो राजा जयद्रथ श्रूय ते वर्तते अस्तमेति महाबाहो श्री कृष्ण जयद्रथ खड़ा है उसी ओर अब इन घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक कहा किए कमल नयन सुना जाता है कि वह इस समय तीन धर्मों में विद्यमान है निष्पाप केशव मेरी प्रतिज्ञा आप सफल करें, महाबाहो सूर्यदेव तीव्र गति से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं पुरस मोद्यतम कार्यम संते कुरुसेना पुरुष सिंह मैंने यह बहुत बड़े कार्य के लिए उद्योग आरंभ किया है सेना के महारथी इस जयद्रथ की रक्षा कर रहे हैं तथा भेद था कृष्ण यथाया जयद्रथम श्री कृष्ण जब तक सूर्य सूर्यास्ताचल को न चले जाए तभी तक जैसे भी मेरी प्रतिज्ञा सच्ची हो जाए और जैसे भी मैं जयद्रथ को मार सकूँ इसी प्रकार शीघ्रता पूर्वक इन घोड़ों को हाकिए तथा कृष्णो महाबाह की जयद्रथ महा को मारने के उद्देश्य से उसकी ओर चांदी के समान शेत घोड़ों को हाका तम प्रया तम अघोषे समी सेना महाराज से जिनके बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते उन अर्जुन को धनुष से छूटे हुए बाणों के समान उड़ते हुए से अश्व द्वारा जद्रत की ओर जाते देख कौरव सेना के प्रधान प्रधान वीर बड़े वेग से दौड़े दुर्योधन ओ सम अस्वस्था माँ कृप्च स्वयं वह सैन धव दुर्योधन कर्ण मृषसेन मद्रराज शल्य अस्शा माँ कृपाचार्य और स्वयं सिंधुराज्य द्रथ ये सभी युद्ध के लिए डटे डट गए नेत्री संप्रेक्ष वहाँ उपस्थित हुए सिंधुराज को सामने पाकर अर्जुन ने क्रोध से उद्दीप्त नेत्रों द्वारा उसे इस प्रकार देखा मानो जलाकर भस्म कर देंगे ततो दुर्योधन राजा प्रेक्ष संतव प्रति तब राजा दुर्योधन ने अर्जुन को जयद्रथ को मारने के लिए उसकी ओर जाते देख तुरंत ही राधा पुत्र कर्ण से कहा अयम स वैकर्तनम युद्ध कालो विदर्शय स्वात्म महात्मन यथान बध्येतरिर्जुने जयद कर्ण तथा सूर्यपुत्र यही वह युद्ध का समय आया है महात्मन तुम इस समय अपना बल दिखाओ रणभूमि में अर्जुन के द्वारा जैसे भी जयद्रथ का वध होने पावे वैसा प्रयत्न करो दिवसोर दीनाक्षय प्राप्त नर प्रो कर्ण जो भविष्यति नरवीर अब दिन का थोड़ा सा ही भाग शेष है तुम अपने बाण समूहों द्वारा इस समय शत्रु को घायल करके उसके कार्य में बाधा डालो मनुष्य लोक के प्रमुख तो ही सूर्य मनम प्रति मिथ्या प्रतिज्ञा कौन थे यह प्रवेशनम सूर्यास्त होने तक यदि सिंधुराज सुरक्षित रहे तो प्रतिज्ञा झूठी होने के कारण अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे अनर्जुनायां चुवि मुहूर्तमी मानद देव तुम नो सहेरन्वय धरातरो से सहा मानद फिर अर्जुन रहित भूतल पर उनके भाई और अनुगामी सेवक दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते विनष्ट पांडव वसुंधरा भोग हतकंट काम कर्ण पांडवों के नष्ट हो जाने पर हम लोग पर्वत वन और काननों सहित इस निष्क वस्ता का राज्य भोगेंगे के मारे हुए अर्जुन की बुद्धि विपरीत हो गई थी इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार न करके उन्होंने रणभूमि में जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर ली नूनम आत्म विनाशा पांडवन कि प्रतियृता कर्ण जथ पदम प्रती कर्ण निश्चय ही क्रीडधारी पांडव अर्जुन ने अपने ही विनाश के लिए जयद्रथ की यह प्रतिज्ञा कर डाली है कथम देवते आदित्य हन्यासमृप राधा नंदन तुम जैसे दुर्धर्ष वीर के जीते जी अर्जुन सिंधुराज को सूर्यास्त होने से पहले ही कैसे मार सकेंगे रक्षित मद्रराजेण कृपेण च महात्मना जयद्रथम ऋण मुखे कथम हन्यानंजय मध्रराज शल्य और महामना कृपाचार्य से सुरक्षित हुए ज्र्रथ को अर्जुन युद्ध के मुहाने पर कैसे मार सकेंगे द्रोणि सैंधव का नोदित मैं दुशासन तथा अस्वस्थाँ जिनकी रक्षा कर रहे हैं उन सिंधुराज्य द्रथ को अर्जुन कैसे प्राप्त कर सकेंगे जान पड़ता है कि वे काल से प्रेरित हो रहे हैं लंबते पार्थो मानद मानद बहुत से सूर्य युद्ध कर रहे हैं उधर सूर्य भी अस्ताचल पर जा रहे हैं अतः मुझे संदेह यह होता है कि अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाएंगे सत्व कर्ण मार्ध सूरचान्य महारथे द्रोणिथो तो मद्रेशन कृपेण युद्ध युद्धस्य यत्न परम पार्थेन संयुगे कर्ण तुम मेरे अश्वस्थामा के मद्रराज सल के कृपाचार्य के तथा अन्य शूरवीर महारथियों के साथ पूरा प्रयत्न करके रण क्षेत्रेत्र में अर्जुन के साथ युद्ध करो एवं तो दुर्योधनम इदम वाक्यम प्रत्युवाच कुरुत्तम आर्य आपके पुत्र के ऐसा कहने पर राधा नंदन कर्ण ने श्रेष्ठ दुर्योधन से इस प्रकार कहा भी भी तनु इति क्षेण वीरे दृढ़ लक्ष्य वाले वीर धनुर्धर धीमसेन संग्राम ने अपने बाण समूहों द्वारा अनेक बार मेरे शरीर को अत्यंत छत विक्षत कर दिया है मुझे खड़ा रहना चाहिए भागना नहीं चाहिए यह सोचकर ही इस समय में रणभूमि में ठहरा हुआ हूँ नांग कि किंचन तप त महे योष्या में तो यथाशक्तिया तदर्थम जीवितम अभाव इस समय मेरा कोई भी अंग किसी प्रकार की चेष्टा नहीं कर रहा है मैं बड़े बड़े बाणों की आग से संतप्त हूँ तथापि तो यथाशक्ति युद्ध करूँगा क्योंकि अब मेरा जीवन तुम्हारे लिए ही है यथा पांडव मुक्षो सौ नष्यति सैंधव नै युद्धमान सयक सैंधव प्राप्त प्राप्ते वीर सभ्य साची धनंजय पांडवों के प्रधान वीर अर्जुन जैसे भी किसी तरह सिंधुराज को नहीं मार सकेंगे वैसा प्रयत्न करूंगा जब तक मैं युद्ध में तत्पर होकर पैने बाण छोड़ता रहूंगा तब तक सभ्यसाची वीर धनंजय सिंधुराज को नहीं पा सकेंगे यत् भक्तिमता कार्यम सततम हित कांक्षिणा तत्क्याभ्य जय दैव प्रतिष्ठित कुनंदन सदा मित्र का हित चाहने वाले भक्तिमान पुरुष को जो कार्य करना चाहिए वह मैं करूँगा विजय की प्राप्ति तो दैव के अधीन है सैंधवार्थे पर संयुगे महाराज जो दैवे महाराज आज युद्ध में आपका प्रिय करने के लिए मैं सिंधुराज की रक्षा के निमित्त पूरा प्रयत्न करूँगा विजय तो देव के अधीन है अद्यो से जुनमह पौरषम स्व व्यपाश्रिता जय हो दुर सिंह आज मैं अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके तुम्हारे हित के लिए अर्जुन के साथ युद्ध करूँगा विजय की प्राप्ति तो दैव के अधीन है अद्य युद्धम कुरुश्रेष्ठ बम पार्थस्य चो भो पश्यंतु सर्वसैन्याणम लो महर्षण आज सेनाएं मेरे और अर्जुन दोनों के भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध को देखें। कर्ण जघान तब वाहन जब रण क्षेत्र में कर्ण और दुर्योधन इस तरह वार्तालाप कर रहे थे उस समय अर्जुन ने अपने पहने बाणों द्वारा आपकी सेना का संहार आरम्भ किया भुजान अनुर्ति परिघपमान उन्होंने तीखे बाणों से रणभूमि में कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीरों की परिघ के समान सुदृढ़ तथा हाथी की सूढ़ के समान मोटी भुजाओं का कार महाबाह महाबाहू अर्जुन ने सबोर अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के मस्तक हाथियों के दंडों घोड़ों की गर्दनों तथा रथ के धूरों को भी खंडित कर दिया तोड़ितामरान छेद द्विधय कई कम त्रिधय बचन अर्जुन ने हाथों में प्रास और तोमर लिए खून से रंगे हुए घुड़सवारों में से प्रत्येक के अपने छूरो द्वारा धो दो, दो और तीन तीन टुकड़े कर डाले हयावार मुख्यास्त समत धाश्त्राणी चापाणी चामी सिरांत च बड़े बड़े हाथी और घोड़े सब और धराशाई होने लगे ध्वज छत्र धनुष चवर तथा योद्धाओं के मस्तक कट कट कर गिरने लगे कक्षम स्त वाहनिरेकार रुद्रोतरा जैसे प्रचंड अग्नि घास फूस के जंगल को जला डालती है उसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना को दग्ध करते हुए थोड़ी ही देर में वहां की भूमि को रक्त से आप्लावित कर दिया हतवम भूयिष्ठ योधम तत्वा तव बलम बलि आस साधुराधर्ष सैंधव धत् विक्रम सत्य पर्रमी बलवान एवं दुर्धर्ष वीर अर्जुन ने आपकी सेना के अधिकांश योद्धाओं को मारकर सिंधुराज पर आक्रमण किया बिहत्सूर भीमसेने सावतेन च रक्षि भरतश्रेष्ठ ज्वलन नीव हुआ भर भीमसेन और सात्विकी से सुरक्षित अर्जुन उस समय प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे तम तथा पांडव पुरुष अर्जुन को इस प्रकार बल पराक्रम की संपत्ति से युक्त होकर युद्ध के लिए जटा हुआ देख आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुष एवं महाधनुर्धर भी सह न सके दुर्योधन कर्णश्चे नोतम्राट अस्वस्था कृप्श स्वयम च सैंदव सन्नद्धा से बृमृन किटनम दुर्योधन कर्ण भद्र राज्य अस्वस्थामा कृपाचार्य तथा स्वयं सिंधु राज जद्रथ इन सबने ने की रक्षा के लिए सन्नद्ध होकर किरेट अर्जुन को सब ओर से घेर लिया नित्यंतम्रथमारे धनुर्जा संग्राम को विदम पार्थम थर्वे युद्ध विशारदा अभिता पर्यवर्तन व्यादिताकम उसमें युद्ध कुशल कुंती कुमार धनुष की टंकार करते हुए रथ के मार्गों पर नीच रहे नाच रहे थे और मुंह भाए हुए यमराज के समान भयंकर जान पड़ते थे उन्हें युद्ध कौरव महारथियों ने निर्भय हो चारों ओर से घेर लिया करे। वे श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से सिन्दुराज जद्रथ को पीछे करके सूर्यास्त होने की इच्छा और प्रतीक्षा करने लगे उस समय सूर्य लाल से हो चले ते भोग भोगा मुमुचो सूर्य प्रति उन कौरव सैनिकों ने सर्प के शरीर के समान प्रतीत होने वाली अपनी भुजाओं द्वारा धनुषों को नवाकर अर्जुन पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले सैकड़ों बाढ़ छोड़े कृते तदनंतर रण दुर्मद कि अर्जुन ने उन छोड़े गए बाणों में से प्रत्येक के दो दो तीन तीन और आठ आठ टुकड़े करके उन रथियों को भी घायल कर दिया सिंघलांगुलशन सारद्वती सुतो राज प्रत्यवात राजन, राजन जिनके ध्वजा में सिंह की पूछ का चिन्ह था उन सारद्वती भत... पुत्र कृपाचार्य ने अपना बल पराक्रम दिखाते हुए अर्जुन को रोका स विध्वाद भी पार्थम वासुदेव अतिषन्द मार्ग यशु सैंधव प्रतिपालय वे दस बाणों से अर्जुन को और सात से श्रीकृष्ण को घायल करके रथ के मार्गों पर जद्रथ की रक्षा करते हुए खड़े थे अथैन कौरवश्रेष्ठा सर्वे महारथा महता रथव सेना सर्वतः कौरव सेना के सभी श्रेष्ठ महारथियों ने विशाल रथ समूह के द्वारा कृपाचार्य को सब ओर से घेर लिया विस्फारय तसृजन तयकां सैंधव परंत शासनाते वे आपके पुत्र के आज्ञा से धनुष खींचते और बाढ़ छोड़ते हुए वहां जयद्रथ की सब ओर से रक्षा करने लगे तथा पार्थस्य दृश्यत ऋशूणाम अक्षयत्व चनुषो ग तत्पश्चात वहाँ सूर्य कुंती कुमार की भुजाओं का बल देख देखा गया उनके धनुष तथा बाणों की अक्षयता का परिचय बिला अस्त्रैरणी संवार द्रोण द्रोणेह सारद च एक बिलवाण सर्वाडीव समर्पयत उन्होंने अश्वस्थामा तथा कृपाचार्य के अस्त्रों का अपने अस्त्रों द्वारा निवारण करके बारी बारी से उठ सबको दस दस बाण मारे तम द्रोणी पंचविशत्या वृषसेनश सप्त दुर्योधन सुविशत्या कर्णशल्यौ त्रिभिस्त्रि अश्वस्थामा ने पच्चीसन ने सात दुर्योधन ने बीस तथा कर्ण और शल्य ने तीन तीन बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया था नभंत विध्यंत पुनः पुनः विधुन्वत चा पहाड़ी सर्वतः प्रत्यवा वे अर्जुन को लक्ष्य करके बार बार गरजते उन्हें बारम्बार बाणों से भिंधते और धनुष को हिलाते हुए सब ओर से उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगे श्लिष्टम च सर्वत रथ मंडल माचुते सूर्यास्तम इनत त्वरमा उन महारथियों ने की इच्छा रखते हुए बड़ी सटाकर पर सब ओर से खड़ा कर दिया था एनम अभि नर्दनो तथे मार्ग गण तीक्षण जैसे बादल पर्वत शिखर पर अपने जल की बूंदों से आघात करते हैं उसी प्रकार वे कौरव महारथी धनुष तथा तो अर्जुन के सामने गर्जना करते हुए उन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे ते महाण दिव्याण धनंजयु शूरा परिघा राजन परिघ समान सुदृढ़ भुजा वाले उन सूरवीरों ने अर्जुन के शरीर पर वहाँ बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन किया बलंबले ही सत्य सत्यविक्रम तथापि सत्य पराक्रमी बलवान एवं दुर्धर्ष वीर अर्जुन ने आपकी सेना के अधिकांश योद्धाओं का संहार करके सिंधुराज पर आक्रमण किया तम कर्ण संयुग राज्य सात राजरत नंदन उस युद्ध स्थल में कर्ण ने भीमसेन और सात्विकी के देखते देखते अपने शीघ्र बाणों द्वारा अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया तम पार्थो दस भिण प्रत्य सुतपुत्र महाबाहू सर्वसैन्य पश्यत तब महाबाहुअ अर्जुन ने समरांगण में सारी सेना के देखते देखते सुतपुत्र कर्ण को दस बाणों से घायल कर दिया सात ही कर्ण बिव्याद महारिष भी त्रिभिश्च पुनः पार्थस्य सप्तमी मान्य नरेन्द्र तदंतर सात्विकी ने तीन बाणों से कर्ण को बेध दिया फिर भीमसेन ने भी उसे तीन बाण मारे और अर्जुन ने पुनः सात बाणों से कर्ण को घायल कर दिया तान कर्ण हम, शस्टा शस्टा तद कर्ण तब महारथी कर्ण ने उन तीनों को साठ साठ बाण मारकर बदला चुकाया राजन कर्ण को वह युद्ध अनेक वीरों के साथ हो रहा था पर्यवर आर्य वहा हमने सूत पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा कि समरभूमि में कुपित होकर उसने अकेले ही तीन तीन महारथियों को रोक दिया था फाड़गुनस्त महाबा कर्णम वैकर्तन ऋण सायका नर्वर्म स्वता उस समय अर्जुन ने रणभूमि में सौ भाणुव द्वारा सूर्यपुत्र कर्ण को उसके संपूर्ण मर्म स्थानों में चोट पहुँचाई रुद्रोक्षित सर्वांग सूतपुत्र प्रतापवान् पंचाश्तावीर फालगुनम प्रत्यत तस्लाघव दृष्ट प्रतापी सूत पुत्र कर्ण के सारे अंग खून से लथपथ हो गए तथापि उस वीर ने पचास बाणों से अर्जुन को भी घायल कर दिया रण क्षेत्र में उसकी यह फूर्ति देखकर अर्जुन सहन न कर सके तथा पार्थो धन तनांतरे साई कई नीरवीर त्वरमाण धनंजय तद्नन्तर कुंती कुमार वीर धनंजय ने कर्ण का धनुष काट कर बड़ी उतावली के साथ उसकी छाती में नौ बाणों का प्रहार किया अथान्य धनुराधाय सुतपुत्र प्रतापवान साई कई अष्ट साहसत्री छा दिया तब प्रतापी पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर आठ हजार बाणों से पांडपुत्र अर्जुन को ढक दिया वृद्धिम अतुलाम कर्णचाप समुत्थिता कई पार्थ सलभानुतः कर्ण के धनुष से प्रकट हुई उस अनुपम बाण वर्षा को अर्जुन ने बाणों द्वारा उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु टिड्डियों के दल को उड़ा देती है दर्शन पाण्ड लाघव तत्पश्चात अर्जुन ने रणभूमि में दर्शक बने हुए समस्त योद्धाओं को अपने हाथों की फूर्ति दिखाते हुए उस समय कर्ण को भी आच्छादित कर दिया वदार्थम चास् सम समयकर्चसम चिक्षेप त्वरिया तरा काल हे धनंजय साथी ही शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले अर्जुन ने समरभूमि में सूत पुत्र का वध करने के लिए उसके ऊपर सूर्य के समान तेजस्वी बाँध चलाया समपत उस बाण को वेग पूर्वक आते देख अस्वस्थामा ने तीखे अर्धचंद्र से बीच में ही काट दिया कट कर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा पे करणोपि दिशता हंता छाद याथ फागुन सायिके बहुसाहस प्रतीकृत सया तब शत्रुहता कर्ण ने भी उनके किए हुए प्रहार का बदला चुकाने की इच्छा से अनेक सहस्त्र बाणों द्वारा पुनः अर्जुन को आच्छादित कर दिया तो वह निर्दंतो नर सिंह महारथो सात प्रदेश चक्र तो खम झिम वे दोनों पुरुष सिंह महारथी दो साड़ो के समान पकड़ते हुए अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करने लगे कर्ण पार्थो तीर्षम कर्णोहम फाल वे दोनों एक दूसरे पर चोट करते हुए स्वयं बाण समूहों से धक्कर अदृश्य हो गए थे और एक दूसरे को पुकार कर इस प्रकार कहते थे कर्ण तू खड़ा रह मैं अर्जुन हूँ अर्जुन कर्ण हूँ युद्धेम समी चित्रम लघु चुष्ठ इस प्रकार एव एक दूसरे को ललकारते और डारते हुए वे दोनों वीर के रूपी बाणों द्वारा परस्पर चोट करते हुए सम्रांगण में शीघ्रतापूर्वक और सुंदर ढंग से विचित्र युद्ध कर रहे थे प्रेक्षणीय प्रेक्षणी सिद्ध चारण पंड अयोध्य महाराज परस्पर वैश्य संपूर्ण योद्धाओं के उस सम्मेलन में ये दोनों दर्शनीय हो रहे थे महाराज समरभूम में सिद्धचारण और नागों द्वारा प्रशंसित होते हुए कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध कर रहे थे तथो दुर्योधन रावकान अभ्यभाषत यद्रक्ष निर्वर्तिष्यतिराधेयन राजन तदनंतर दुर्योधन ने आपके सैनिकों से कहा वीरों तुम यत्न पूर्वक राधा पुत्र कर्ण की रक्षा करो यह वह युद्धस्तन में अर्जुन का वध किए बिना नहीं लौटेगा क्योंकि उसने मुझसे यही बात कही है ए तस्म अंतरे राजन दृष्टवा कर्णस्य विक्रमम् विक्रम कर्णस्य मुक्त अनियत श्वेत राजन इसी समय कर्ण का वह पराक्रम देखकर श्वेतवाहन अर्जुन ने कान तक खींचकर छोड़े हुए चार बाणों द्वारा कर्ण के चारों घोड़ों को प्रेतलोक पहुंचा दिया और एक भल मारकर उसने सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया छादया मास स सर ही स्तवपुत्रच पश्चाद्यमान समा सो हतारोहित साल इन कर्तव्य नाभ्यप्यत इतना ही नहीं आपके पुत्र के देखते देखते उन्होंने कर्ण को बाणों से ढक दिया घोड़े और सारथी के मारे जाने पर समरांगण में बाणों से ढका हुआ कर्ण बाण जाल से मोहित हो यह भी नहीं सोच सका कि विरथम दृष्ट रथम आरोप्य तम तदा अस्वस्थाम महाराज भूज अर्जुनम अयोध्य महाराज कर्ण को इस प्रकार रथिन हुआ देख अस्वस्थाम ने उस समय उसे रथ पर बैठा लिया और वह पुनः अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा मद्राज्य वासुदेव समर्पयत धनंजय द्वादिराज घानी मुख्य मद्राज शल्य ने कुमार अर्जुन को तीस बाणों से घायल कर दिया कृपाचार्य भगवान श्री कृष्ण को बीस बाण मारे और अर्जुन पर बारह बाणों का प्रहार किया चतुर्भ सिंधुराजसे पृथक महाराज्यधु कृष्ण पांडव महाराज फिर सिंधुराज ने चार और विशसेन ने सात बाणु द्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुन को पृथक पृथक घायल कर दिया तथाता कुंती पुत्रो धनंजय द्रोणपुत्रम चतुष्ट्या मद्रराज सती सैंधव तथीर्माण वृषसेनम त्रिभिशर सारद्वत विश विद्वा पार्थो ननाद इसी प्रकार कुीपुत्र अर्जुन ने भी उन्हें बाणों से बींध कर बदला चुकाया अर्जुन ने द्रोणपुत्र अश्वस्थामा को चौंसठ मद्राज शल्य को 100 सिंधराज्य हद्रथ को 10 बृष्णसेन को 3 और कृपाचार्य को 20 बाणों से घायल करके सिंहनाद किया ते प्रतिज्ञा प्रतिघातम इछ सभ्य सहिताव का धनंजय यह देख सभ्यसाची अर्जुन की प्रतिज्ञा को भंग करने की अभिलाषा से आपके वे सभी सैनिक एक साथ संगठित हो तुरंत उन पर टूट पड़े अथाजुन सर्वतोपम वरुणास्त्रम प्रादुच्चक्रेसरा तम प्रत्यु कुरुपुत्र रथ महार्षाण्य वर्षण तदनंतर अर्जुन ने धृत्राठ के पुत्रों को भयभीत करते हुए तब और वरुणास्त्र प्रकट किया कौरव सैनिक अपने बहुमूल्य रथों द्वारा पांडुपुत्र अर्जुन की ओर बढ़े और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे तथा ततस्तु तस्म तुम समुदारुण भारत मोहन नौ मुहत प्राप्य राजपुत्रिरी सरवान भारत सबको मोह में डालने वाले उस अत्यंत भयंकर तुम्ल युद्ध के उपस्थित होने पर भी किटधारी राजकुमार अर्जुन तनिक भी मोहित नहीं हुए वे, वे बाण समूह की वर्षा करते ही रहे राज्य प्रेम सुसभ्य साची कुरुणाम स्मरण क्लेशां द्वादश वर्ष वृतान गांधी व मुक्तर सुहात् सर्वादिश्या मृणोद प्रमे अप्रमेय शक्तिशाली महामहस्वी सभ्यसाची अर्जुन अपना राज्य प्राप्त करना चाहते थे उन्होंने कौरवों के दिए हुए क्लेशों और 12 वर्षों तक भोगे हुए वनवास के कष्टों को स्मरण करते हुए गांडीव धनुष से छूटने वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया प्रदीप तोल कम अभुव चातरिक्षमी आकाश में कितनी ही उल्काएं प्रज्वलित हो उठी और योद्धाओं के मृत शरीरों में भक्षी पक्षी गिरने लगे क्योंकि उस समय क्रोध में भरे हुए क्रीटारी अर्जुन पीली प्रत्यंचा वाले गांडी धनुष के द्वारा शत्रुओं का संहार कर रहे थे तथा किरीटि महता महायसा सरासने शरा प्रकोत्तम नागन्गता कुरुप्रवीरान तत्पश्चात तुरुसेना को जीतने वाले महायशस्वी क्रीडधारी अर्जुन ने विशाल धनुष के द्वारा बाणों का प्रहार करके उत्तम घोड़ों और श्रेष्ठ हाथियों की पीठ पर बैठे हुए प्रमुख कौरवीरों को मार गिराया गुरी परिघाडय न सीश्चंथक्श्चेराधिप महांतिशहराणी चीमदर्शना प्रगृह्य पार्थम सहसा विदुद्रुवु उस रण क्षेत्र में भयंकर दिखाई देने वाले कितने ही गदाओ लोहे के परिगों, तलवारों शक्तियों और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर कुंती नंदन अर्जुन पर सहसा टूट पड़े तथो युगानता भ्रतमस्व महेंद्र चाप प्रतिम चम तब के राज्य की वृद्धि करने वाले अर्जुन ने प्रलय काल के मेघों के समान गंभीर ध्वनि करने वाले तथा इंद्रधनुष के समान प्रतीत होने वाले विशाल गांधी धनुष को हसते हुए दोनों हाथों से खींचा और आपके सैनिकों को दग्ध करते हुए वे बड़े वेग से आगे बढ़े साधर विपण सर्वाजुविता चकार महाधनुर्धर वीर महाधन अर्जुन ने रथ हाथी और पैदल समूहों सहित उन कौरव सैनिकों को प्रचंड गति से आगे बढ़ते देख उनके संपूर्ण आयुधों और जीवन को भी नष्ट करके उन्हें यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला बना दिया महाभारत द्रोण परवड़ी जयद्रथवध पर संकुल युद्ध पंचचत अधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथव पर्व में संकुल युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ